द्रम कर्णे श्रिया भद्रं पशे माक्ष ओम सु्वाशेम देव्या शांशां अथर्म के कार्य का आगम प्रकरण के ष्टकारि का बारे में कुछ चर्चा आरंभ कर दी गई थी विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है कि अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है तो बात तो यहां पर सिद्धांत में कहा प्रभाव सर्वभा सतामे शय है सर्व जनयति प्राण चेतु पुरुषा पृथक कार्य कार। अधिष्ठान रूप से विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है अपने रूप से विद्यमान नहीं घट मिट्टी में पहले से है मिट्टी रूप से है उत्पत्ति के पहले भी यह घट मिट्टी रूप से है अपने रूप से नहीं है आकृति में नहीं प्रभव सर्वभावान सताम इतिष्ठ है सताम विद्यमान भावान प्रभव उत्पत्ति जो विद्यमान वस्तु होती है उन्हीं की उत्पत्ति होती है माया से उत्पत्ति है तो के है मिट्टी यही उत्पत्ति है सांख्य का रूप और वेदांतों का सतकारी सतकार्य कहते हैं वेदांत भी कार्य को सत कहते हैं सांख्य भी सत मानते हैं उनका सत्य है घट मिट्टी में घर पहले से बैठा हुआ है वो केवल निकल आता है किंतु वेदांत ऐसा नहीं मानते अपने रूप से नहीं है वो मिट्टी रूप से मृत्यु का रूप से विद्यमान है सर्वम जनायति प्राण प्राण माया विशिष्ट परमात्मा को प्राण शब्द से कहा है अव्याकृत तत्व वो सबको पैदा करता है जड़ को, को पैदा करते समय में माया के प्राधान्य है माया के प्राधान्य करके जड़ वस्तु की उत्पत्ति होती है और चेतन सुन पुरुषा पृथक और चेतन अंश को प्राधान्य करके क्यों जड़ चेतन दोनों मिल करके जगत के, के कारण बनना है प्रकृति और पुरुष पुरुष अंश को प्राधान्य करके इन जीवों की सृष्टि होती है माने है तो सृष्टि ये भी जीव भी सृष्टि है जगत भी सृष्टि है क्योंकि तो इतना भेद है माया अंश के प्राधान्य करके जगत की सृष्टि है और स्वयं अपने अंश के प्राधान्य देकर के परमात्मा जीव की सृष्टि करता है एक कहा था इसमें तीन पाद तक की व्याख्या हो चुकी थी सर्व जनवती प्राण यहाँ तक व्याख्या हो गई थी भाष्य में तो पूरी व्याख्या हो गई टीका के साथ चल रहा था इतना ऐसा प्रतीक है टीका में कहते हैं चतुर्थ पाद प्रतीकम आराय व्या करो चतुर्थ पाद है चेतों पुरुष पृथक कारिका जो चेतन का अंश जैसे है जीव वास्तव में अंशानशी भाव भी नहीं है प्रतिबिंब सूर्य का जो प्रतिबिंब होता है वो सूर्य का अंश नहीं होता तो मान मान्यता है वैसे यहां भी जो जीव है चेतन के अंशु जैसे है अंश ही व अंशु ऐसा कहा जाता था चेतोम सुन इत्यादि भाष्य में कहते हैं चेतोम सुन मान अंश रवि है जैसे रवि के अंशु कहते हैं जैसे सूर्य के अंश कहते उसी प्रकार चिदात्मक से पुरुष से चेतो रूपाचार्क समाह जो चिदात्मक पुरुष है उसका चेतन स्वरूप जो जल में पड़ने वाले सूर्य के समाह जीव की उत्पत्ति ऐसी होती है जैसे सूर्य है पहले से ही है जल रूपी उपाधि तैयार हो जाती है वहां प्रतिभा दिखाई देने लगता यही उत्पत्ति उसकी मानी जाती है बाकी प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी चेतन रूप में पहले से विद्यमान है वो वो तत्व जब ये अंतकरण रूपी उपाधि बन जाती है तो इसमें भाषण लगता है सूर्य के प्रतिबंध जैसा ही जीव है इस अंश में समझवा का जलार्पण समाह पृथक विषय भाव विलक्षण ये पृथक है पृथक उत्पन्न करता है मैंने अपने प्राधान्य देकर के जीवों की शिक्षित करता है परमात्मा चेतन के प्राधान्य है उसमें माया के प्राधान्य करके जगत की सृष्टि है आये तो जड़ चेतन दोनों मिलकर की सृष्टि है और स्व ने बना करके जीव की सृष्टि होती है पृथक माने विषय भाव विलक्षणा जो विषय रूप में है जगत रूप में जो दिखाई दे रहे उनसे विलक्षण है कौन जीव इसकी सृष्टि का। विलक्षण, विलक्षणा अग्नि विस्फुलिंगव संलक्षणा जैसे अग्नि के चिली अग्नि जैसी होती है ठीक इसी प्रकार अपने अंश से प्राधान्य देकर के बने हुए जीव विलक्षण है किसे विलक्षण है सलक्षण है माने उस पर आत्मा परमात्मा से एक ही लक्षण वाले वो भी चेतन है तो ये भी चेतना सलक्षण जलार जीव जीवलक्षणा कहा वास्तव में जीव नहीं जैसे जल में पड़ने वाला सूर्य है प्रतिबिंब है उसी प्रकार अंतकरण बना तो जीवत् तो दिखने लगा ऐसे उत्पन्न या उत्पत्ति माने उपाधि के कारण दिखाई पड़ना भाषण ये उत्पत्ति वास्तव में निकल के नहीं आते लक्षण जीव लक्षण इत्यादि कहा था ठीक में कहते हैं रवेर अंशो यथा वर्तन जैसे सूर्य के किरणे होते हैं सूर्य के किरणे होते हैं। जैसे रहते हैं तथा तो पुरुष स्वयं चैतन्य मतक से जो चैत चेतन स्वरूप जो पुरुष है जो सृष्टि के पूर्व अवस्था में माया और चेतन दोनों मिले हुए कुंज को आदि शब्दों से कहा जाता है वो जो चेतन है चैतन्यत्मक चेतन स्वरूप है उसका चेतो ये भी चेतन स्वरूप है ये जीव है, चैतन्य का आवास है वास्तव में चेतन नहीं है जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जो पड़ता है वो सूर्य का आभास होता है सूर्य नहीं होता जल में जो पड़ने वाला सूर्य नहीं है सूर्य जैसा है सूर्य का आभाष है ठीक इसी प्रकार जीव चैतन्य भाषा जीवा जो जीव है चेतन सब निर्देश उसको तो चेत चेतन का अंश रूप से निर्देश होता है कहे जाते हैं वास्तव में अंशा भाव भी नहीं होता कहा पुरुषों जनती उन जीवों को पुरुष उत्पन्न करता मैंने पुरुष प्रधान होकर के चेतन प्रधान होकर के जीवों की उत्पत्ति होती है उत्तर प्रसन्न आगे सम्मान करना तेम चिदात्मका पुरुषात्व तो भेदा भाव विवक्षित ये तो ते जो तेसाम जीवानाम जो उपाधि जब तैयार हो गई तो जीवत्व तो दिखने लग गया जैसे जल बना तो सूर्य का प्रतिबिंब तो दिखने लगा वास्तव में सूर्य टूट करके नया और जल में प्रतिबिंब तो भाषने लगा ठीक है इस प्रकार या उपाधि तैयार जब हो गया शरीर अंत करवाद तैयार हो गया तो जीवक तो दिखने लगा तेषाम जीवानाम जो जीव ए पुरुषात्व दो भेदा तो भावों के जिस चेतन स्वरूप से इनकी उत्पत्ति कही जा रहे है वास्तव में भेद नहीं है दोनों तब तो, तो भेदा भाव उपाधिक भेद तो है उपाधि अवस्था में भेद मानते हैं वो सर्वज्ञ है सर्वसृष्टि करता है या अल्पज्ञ है तो उपाधिक भेद है तत्व तो, तो, तो भेदा भाव भाव विवक्षित भेद का अभावक्षा करके विशेषण देते हैं जलार्क समाह जैसे जल में भाषने वाले सूर्य के समान वाले प्रतिबंध समान है टीका तो भेद तो तेसाम उपाधि भेदा ये जो भेद बुद्धि क्यों होती है जब एक ही है ईश्वर और जीव वास्तव में तो भेद बुद्धि क्यों होती है तो उपाधि भिन्न होने से सूर्य के उपाधि भिन्न आत्मा ईश्वर की उपाधि माया है और इसकी उपाधि अंतकरण है छोटी उपाधि होने से छोटा दिखता है छोटा काम करने वाला वास्ता है वो बड़ी उपाधि वाला बड़ा काम जैसे घटाकाश और मठाकाश में मठाकाश में ज्यादा अन्ना आएंगे घटाकाश में कम आएगा क्यों आकाश एक ही होने पर भी उपाधि भिन्न से भिन्न शक्ति वाला हो जाता है एक भेद अधिसु कैसा उपाधि भेदा तथ्य बुद्धि जो होती है जीव और ईश्वर आदि की क्यों उपाधि भिन्न होने से होती है प्राज्ञा उनकी भेदबुद्धि हो गई वो ईश्वरी प्राज्ञा तेजस और विश्व रूप से कर, कर, प्रथित होने लग गए विश्व प्रागत विश्वतेजस प्रागृत किस तो परमात्मा ही तो है उस रूप में तो होने लगा ये, ये है कहा प्रथक यदि सूचित हम पुरुष से जीवन सर्णय हेतु कथा पृथक शब्द कहा कारिका में कहा है पुरुष प्रथक। इनको अलग करता है पुरुष चेतो सुन पुरुष पृथक शत्रुपाल है जो पुरुष है वो चेतन वो क्या करता है इनको अलग बनाता है अपने प्राधान्य देकर के बनाता है कहा था ये का पृथक शब्द से सूचित कारिका में पृथक शब्द है उसके द्वारा सूचित होता है पुरुष से जीव सर्जन हेतु पर है वो जो पुरुष है ना जीव की उत्पत्ति में हेतु है जगत के उत्पत्ति में हेतु माया और जीव के उत्पत्ति में पुरुष परमात्मा है तो दोनों मिलकर के प्राधान्य उसकी है यही हेतु कहा दो की टिप्पणी पुरुष कर्तिक जीव सर्जने हेतु उपहित प्राधान्य स्वरूपात्मक उपाधान पुरुष कर्तिक जो जीव के सर्जन है पुरुष करता है जिस जीव की सृष्टि में उसमें हेतु क्या है उपहित प्राधान्य स्वरूपात्मक हेतु थुम। क्या थुम। है वहां उपाधि प्रधान नहीं है हेतु उपाहित प्रधान है चेतन प्रधान है माया प्रधान नहीं है उपाधि प्रधान होने पर तो जगत बना और उपहित प्रधान होने से उप एक प्र... उपहित प्रधान स्वरूपात्मक उपादान उपादान मान विभ उपादान है तद्दी पृथक समसूची उसी को ही पृथक शब्द के द्वारा सूचित किया गया सम्यक असूची समसूची जड़ सर्वन उपादान उपाधि प्रधान स्वरूपात अश्य पृथकवाद जड़ की सृष्टि जो की थी माया को प्राधान्य देकर के की थी जड़ सर्जन सर्जन सृष्टि जड़ की सृष्टि के, के उपादान जो उपाधि है उपाधि प्रधान स्वरूप को लेकर जड़ की सृष्टि तीर्थी उससे पृथक आई उपाधि प्राधान्य ना जड़ सर्जनम चित्र प्राधान्य जीव सर्जन उठावा जो अव्याकृत अवस्था में परमात्मा है अज्ञान विशिष्ट आत्मा जगत की सृष्टि करना जीव की सृष्टि करना है उसमें क्या कैसे काम करेगा उपाधि प्राधान्य ना जड़ वस्तु की सृष्टि में उपाधि की प्राधान्य होगी माया की प्राधान्य होगी और चित प्राधान्य चेतन की प्राधान्य के माध्यम से जीव जीवसर्जन जीव की सृष्टि होती है ऐसा भाव है कहा अच्छा इसलिए कहा भाषण कहा विषय विषय भाव विलक्षण कहा था विषय रूप से विलक्षण है ये जीव ठीक है देखिए था अग्निना समान रूपा विस्फुलते समान दृष्टांत जीवास्त जैसे, जैसे अग्नि से अपने सम, समान स्वरूप वाले चिंगारियां उत्पन्न होते हैं जो अग्नि काम करे वही काम करने वाले होते हैं चिन्हगारी यथा अग्निना जैसे अग्नि के द्वारा समान रूपा विस्फुल पैदा किया जाता है समान स्वरूप अपने स्वरूप वाले ही चिंगारिया अलग पैदा कर, किया जाता है ठीक इसी प्रकार तथा चिरात्मना वो जो चेतन स्वरूप आत्मा है सृष्टि के पूर्वकालीन आत्मा उसके द्वारा समान स्वभाव जीवास्तय उत्पादन थे समान स्वभाव वाला जीव जितने भी हैं तेरह माने चेतन में उत्पादन थे उस चेतन के माध्यम से उत्पन्न होते हैं यह विषय विलक्षण न प्राणे न बीजात्मना तेसाम उत्पादन कहते हैं विषय विलक्षण है विषय जड़ है और ये जीव चेतन है विषयों की अपेक्षा ये विशेषता है इसमें विषय विलक्षण विषय से विलक्षण होने के कारण न प्राणे न बीजात्मा ना जो प्राण रूप बीजात्मा है माया अभ्याकृत माया उससे माया से तेषा जीवादन ना उत्पत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि विषम से विलक्षण है माया से उत्पत्ति विषमों की है और चेतन से उत्पत्ति माने जाती है न उत्पाद्याम जीवादका चिदात्म तत्व तो भिन्न कहते उत्पाद्य जो जितने भी जीव हैं फिर भिन्न हो गए ईश्वर भिन्न हो गया जीव भिन्न हो गए वो उत्पादक है उत्पाद्य हो गए कहते ऐसा भी नहीं है न उत्पाद्याम जीवाद्य जीव है उत्पन्न होने वाले जीव है जीवादका उत्पादक है ईश्वर माया विशिष्ट चेतन उसे चिदात्म चेतन स्वरूप आत्मा से तत्व तो न भिन्न वास्तव में उसे वास्तव में भेद भी नहीं है औपाधिक भेद है जीवीश्वर में वास्तव में भेद भी नहीं क्यों कहते हैं जलपात्र प्रतिबिंबत आदित्य आदित्यादि नाम बिंबभूता तत्व भेदाव दृष्टान दे देते हैं जैसे जलपात्र में प्रतिबिंबित जो आदित्य है जलपात्र में जितने भी प्रतिबिंब पढ़ेंगे आदित्य की उस प्रतिबिंब जो पड़े वन से आदित्य नाम बिंब भूतात् तत तत्व तो भेदा भाव बिंबभूत आदित्य से वास्तव में भेद तथा हमारे आदित्या तत्व तो भेदा भाव वास्तव भेद होता नहीं है जो ये जो प्रतिबिंब होते हैं वास्तव में बिंब ही है बिंबन होते तो ही नहीं सकते इसी प्रकार ताम विश्वाधीन पुरुषाश्चित प्रदान हो एक इसी प्रकार इन जीवों को विश्वादी जो पूरे तेजस तेजस् करके कहा गया जो जीवों की चर्चा है तीनों अवस्थाओं में इनके चेतन प्रधान पुरुष पैदा करता है जड़ प्रधान होकर तो के तो जगत की सृष्टि करता है और चेतन प्रधान होकर के जीवों की स्थिति करता है यही समझना ये यह वेदांत का सिद्धांत है ये जो षकारि है वेदांत के सिद्धांत को बता दिया किस उत्पत्ति क्या चीज है विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है अब की नहीं आगे बहुत सारे शास्त्रार्थ चलेगा विद्यमान माने अधिष्ठान रूप से विद्यमान मिट्टी में घड़ा है माने मृतिका रूप से घड़ा पहले से विद्यमान है अपने रूप से नहीं उसी की उत्पत्ति कही जाती है ऐसे ही जगत उस अभ्याकृत तत्व में उस रूप से है अव्याकृत रूप से जगत पहले भी है उसी की उत्पत्ति है टीका टीका आगे भावे ना थितिये, इति तृतीय तृतीय सर्वं ृतीयपादि में प्राण माने क्या है जो अव्यात्व को प्राण से कहा हुआ है विषय भाव विषय पर विषय भाव से व्यवस्थित तो होने वाले जितने भी वस्तुएं है पदार्थ हैं भावान पदार्थ जितने पदार्थ उनको प्राणोजन मान अव्या तत्व तो, जो माया तत्व तो, उसके माध्यम से पैदा होगा यदि तृतीय पादार्थ तृतीय पाद था कार्य में क्या था सर्वम जन प्राण उसका उपसंगार करते हैं कहा इतरान इत्यादि दो भी टिप्पणी है प्राण इति उपाधि प्रधान पुरुष पुरुष ही पैदा करेगा किन्तु उपाधि ही प्राधान्य दे करके पैदा करेगा जड़वर चेतन वर्गों में स्वयं की प्राधान्य है और जड़ वर्गों के लिए उपाधि की प्राधान्य है इसने कहा इसलिए कहा इतरास्तु करके भाषण कहा इतरान भा, सर्वांग भावान प्राणो बीज आत्मा जन भाषण ही कहा जीवों को छोड़ करके दो ही है एक तो जीव है एक जगत है दो ही चीज है सृष्टि में दो ही मिलते हैं तो जीवों को छोड़ करके बाकी दूसरे तत्व तो जो जड़वर्ग है जितने भी हमको प्राणो बीज आत्मा जन बीज रूप है प्राण जाते जिसको वही पैदा करता है ये कहा यथोर आभि यथाग्रे छुद्रा विष्वंगा इत्यादि से स्तुति है मारे उसको सृष्टि के पूर्वावस्था में कोई साधन नहीं है तो कैसे सृष्टि करेगा ये कहना नहीं चाहिए बगड़ी का दृष्टांत दिया है जैसे मगड़ी जाला बनाने के लिए कहीं से मटेरियल लाती नहीं है वही बनती है वही बनाती है ठीक इसी प्रकार परमात्मा जगत रूप में दिख रहा है है वास्तव में परमात्मा बिगड़ता नहीं ध्यान में ये ध्यान देना सर्पादी जो बनते हैं रज्जु ही है ही में दिखती है यही है जगत भी ऐसा ही है वेदांतम जगत की सत्ता वास्तव में नहीं है व्यावहारिक सत्ता में है पारमार्थिक सत्ता में जगत नहीं है यथोर्णना भी दृष्टान्त स्तुति में जैसे उर्ण भी मकड़ी होती है वह जाला बनाने के लिए कोई साधन नहीं लाती है स्वयं बनाती स्वयं बनती है माने ऐसा ही परमात्मा निमित्त अभिन्न उपादान कारण परमात्मा वही है अध्यात्त तत्व तो परमात्मा है सबल ब्रह्म वही होता है जगत का कहा यथा अग्नि छुद्रा विश्वलंगा इत्यादि भी कहा है ये जो जीवों की सृष्टि के लिए कहा जैसे अग्नि से छोटे छोटे चिन्हगारियां निकलती है उसी प्रकार सारे जीव परमात्म से है। परमात्मा जीव है, से निकल आते हैं निकल आए ना परमात्मा टूट टूट कर जीव निकल आए इन्हें मत समझना अंशांश भाव वास्तव मानेंगे तो कितने जीव है जीवों की संख्या कितनी है अनंत है तो अनंत निकलते निकलते जिसका अंतर इतना निकलते निकलते परमात्मा बच पाएगा क्या नहीं बचेगा वास्तव में अंशाशी भाव हो तो नहीं हो सकता जहां जहां ममे बांशो जीवलो के आदि आदि कहा है वहां पर ये समझना है प्रतिबिंब रूप से निकलना जैसा है वास्तव में अंशांशी भाव हो नहीं सकता यथाग्नि छोत्रा विस्फुल का इत्यादि दृष्टान्त तो उस प्रकार समझना ने? ये कहा अपने सिद्धांत तो बता दिया सृष्टि के बारे में माने जड़ और चेतन दो प्रकार की सृष्टि दिखाई पड़ रही है जीव अंश की सृष्टि में अपने आप के प्राधान्य करता है आत्मा परमात्मा और जड़ वर्ग की सृष्टि में माया की प्राधान्य देता है दोनों मिलकर सृष्टि है ऐसा करके काम करता अपने मत बता दिया अब अन्य मत कुछ बताते हैं लोगों के ऐसी मान्यता है सही है कि गलत है फिर आगे निर्णय देगी उसका टीका में है चेतना चेतना चेतना चेतनात्मक जगत स्वर्गे प्रस्तुत है स्वमत विवेचना चेतन और अचेतन दो प्रकार का जगत है चेतन जगत और जड़ जगत चेतना चेतनात्मक जगत है चेतन स्वरूप जगत जड़ स्वरूप जगत दो प्रकार के जगत कहा स्वर्गे प्रस्तुत सृष्टि सर्ग मारे सृष्टि सृष्टिया प्रस्तुत होने पर सृष्टि के प्रकरण चलाया होने पर शोभा शो मत विवेचनार्थम अपने सिद्धांत का विवेचन करने के लिए अपने मत अद्वैत मत जो है वेदांत मत उसके विवेचन करने के लिए मतांतरम उपनिषद अन्य मतों का यह उपन्यास करते हैं अन्य मत दिखाते हैं कार्य का है प्रसवं विभूति प्रसव मन सृष्टिचि सूक्ष्मया स्वेती सृष्टिताभूति प्रसवे मृषिचि स्वरूपे ते सृष्टिता अन्य सृष्टि चिंतक अन्य जो सृष्टि के चिंतक लोग हैं हमारे तो सिद्धांत हमने बता दिया है हमारा सिद्धांत है तो प्रभव सर्व भावनाम सतामिश्चय सर्व जन प्राण से तुम स्व अपना सिद्धांत तो है जितने भी विद्यमान वस्तु होते हैं उसी की उत्पत्ति विद्यमान माने अधिष्ठान रूप से विद्यमान जो वस्तु जहां पैदा होना है उस अधिष्ठान रूप से विद्यमान है अपने रूप से तो नाम रूप मिथ्या आया ही नहीं ऐसे वस्तु की उत्पत्ति व्यवहार काल में उत्पत्ति कही जाती है विद्यमान वस्तु की ऐसे अपना मत है किंतु अन्य मतों को बताते हैं अन्य सृष्टि चिंतका अन्य पे बहुत सारे सृष्टि के विचार में विचार करने वाले लोग हैं रिसर्च कर रहे हैं लोग सृष्टि किससे होती है कैसे होती है अन्य सृष्टि चिंतक विभूतिम प्रसवम विभूतिम मन्यते प्रसवम माने उत्पत्ति सृष्टि विभूतिम मनते परमात्मा के ऐश्वर्य है सृष्टि परमात्मा ने अपना ऐश्वर्य ख्यापन करने के लिए सृष्टि बनाई परमात्मा इतना बड़ा है ऐसा दिखाने के लिए सृष्टि बनाया है ऐसा काम करने वाला है ऐसे मानते हैं विभूतिम माने ऐश्वर्यम विभूति करता ऐश्वर्य ऐश्वर्य होता है प्रसव यही है सृष्टि उत्पत्ति की अन्य सृष्टि चिंत मानते हैं मत ऐसा मानते परमात्मा की विभूति है ऐश्वर्य है ऐसा अन्य लोगों का विचार है अब उनका विचार सही है कि अपना विचार सही है बाद में दृढ़ होगा और तीस दूसरे ऐसा मानते हैं स्वप्न माया स्वरूपे थी सृष्टि रन्यल्पिता अन्य लोगों ने ऐसे भी कल्पना कर डाली है स्वप्न के समान सृष्टि है अथवा माया के समान सृष्टि है इंद्रजाल के समान सृष्टि है ऐसे कहा किंतु यहां स्वप्न माया में हमारे स्वप्न माया और इनके स्वप्न माया में टीकाकार को शांतर दिखाएंगे हमारे स्वप्नों तो मिथ्या होता है उनका स्वप्न हमारे यहाँ जागृत के संस्कारी स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं किन्तु इनके जो स्वप्न है जागृत से भिन्न है वो सत्य है ऐसी सृष्टि की वैसे हैं जैसे जागृत की सृष्टि अलग प्रकार की स्वप्न की सृष्टि अलग प्रकार है सत्य है सृष्टि सत्य है ऐसी उनकी मान्यता है और माया भी जादूगर के सभी चीज जैसे तैसे कुछ माया सत्य भी होते मणि आदि जो होते हैं माया है फिर भी सत्य होते हैं कुछ लोग ऐसा है। मानते हैं स्वप्न का समान अथवा माया के समान सृष्टि को मानते हैं ऐसा कल्पना की है लोगों ने यह देखिये ईश्वर से विभूति विस्तार है ये ईश्वर की विभूति है विभूति माने विस्तार है ऐश्वर्य ख्यापन सृष्टि अपने ऐश्वर्य ख्यापन के लिए सृष्टि की ये सृष्टि है इस सृष्टि के माध्यम से ईश्वर को जानते है लोग इतना बड़ा देवता है स्वकीय ऐश्वर्य ख्यापन सृष्टि पक्ष है अपने ऐश्वर्य ख्यापन अपने ऐश्वर्य के प्रकाश करने के लिए सृष्टि है ये जो पक्ष में सृष्टि वस्तुत्व तो श्याम पक्षांतरण फिर सृष्टि वास्तव में होगी फिर एक वस्तु है ईश्वर तो ने बनाया है तो वास्तविक है अन्य पक्ष करते अन्य पक्ष कहा स्वप्न माया स्वरूपे थी सृष्टिर अन्य विकल्पिता कार्य करने स्वप्न के समान माया के समान अन्य लोगों ने ऐसा कहा सृष्टि चिंतकार तन मत तत्विदा एवं किम न ये जो मत बताया गया यहाँ माने ऐश्वर्य ईश्वर की विभूति ऐश्वर्य है अथवा स्वप्न के समान है माया का समान है या अन्य का मत क्यों कहा अपने मत क्यों नहीं होगा तत्विद्ताओं का मत क्यों नहीं होगा ऐसा शंका है माना वेदांतियों के अद्वित का मत क्यों नहीं होगा यह शंका है कुत सृष्टि चिंतकार ये सृष्टि चिंता अन्य सृष्टि चिंतकों का ये मत है करके क्यों कहा कैसे होगा तत्व विदाम की मन से तत्वविता है ब्रह्मविता लोग है उन्हीं के मध्य में सृष्टि ऐसी सृष्टि क्यों नहीं माना जाए यह शंका है तथा उसके उत्तर में कहते हैं नतु इत्यादि भाष्य में आएगा भाष्य में कहा विभूतिर विस्तार है विभूति शब्दागर विस्तार ईश्वर सृष्टि ये जिस है ईश्वर की विस्तार है सृष्टि चिंतका मनती यदि सृष्टि चिंता मनते इस प्रकार अन्य सृष्टि के चिंतक लोग विचारक लोग सृष्टि के बारे में विचार करते हैं तो ऐसा मानते हैं कहा न तो परमार्थ चिंतक आराम सृष्टा का आदर है अत्यर्थ जो वास्तविक परमार्थ चिंतक होते हैं सृष्टि के अधिष्ठाता को विचार करने वाले लोग जो होते हैं परमार्थ तत्व माने वास्तविक तत्व को विचार करने वाले लोगों के लिए सृष्टि में आदर नहीं है सृष्टि में आदर नहीं है जिस अधिष्ठान में सृष्टि हो रही है उसमें आदर देते हैं सृष्टि में आदर नहीं है क्यों परमार्थ चिंतक तो इस को सहारा लेकर चलते हैं। इंद्रो माया भी पूर्व रूप ऐसा इंद्र माने परमात्मा माया के द्वारा माया भी इंद्र माने परमात्मा माया के द्वारा पुरुरूप रूप माने अनेक रूप ईयते प्रतीय अनेक रूप दिखाई पड़ता है एक ही परमात्मा किंतु अपने माया शक्ति के द्वारा अनेक रूप में दिखाई पड़ता एक सब है एकम सबरा बहुधा एक ही होता हुआ परमात्मा एक ही होता हुआ बिपरा जो बदती पढ़ने वाले लोग अनेक मानते हैं उसको बहुत प्रकार से कहते हैं जैसे सूर्य एक होता हुआ अनेक बोलते हैं जितने जलपात्र बनेंगे उतने सूर्य वैसे सृष्टि ऐसी है तो परमार्थ चिंतकों का तो सृष्टि में आदर नहीं है क्यों इंद्रो माया भी पूर्व रूप ऐसी श्रुति है इंद्र मान परमात्मा माया के द्वारा माया भी माया के द्वारा अनेक रूप पूर्व रूप अनेक रूप बहु रूप हो जाता है माया के द्वारा श्रुति है कैसे तो एक दृष्टांत से समझाते हैं परमात्मा माया के द्वारा कैसे अनेक रूप हो सकता है एक सामान्य जादूगर के दृष्टान्त भाषिकात देना चाह रहे हैं जागर का दृष्टान देने चाहते हैं एक नंबर की। इंद्र मन ईश्वर इंद्रशब कारण ईश्वर है ईश्वर उपाधि प्रतीयते आता है माया भी मने उपाधि जितने उपाधि उतने दिखने लगा परमात्मा बहु रूप ईयते बहु रूप दिखता है उपाधि के द्वारा माया भी अर्थात उपाधि इंद्र मन परमा ईश्वर उपाधि प्रतीयते तो भाष्यकार एक दृष्टांत देते हैं इंद्रो माया भी, भी ये के के लिए एक दृष्टान सूत्र आकाशे विक्षिप्त सायुम आरूह जपसुपोचराम अतिथ्य युद्ध सहनम पति पुनरुत्थित पश्यता तत्कृत मायादी सतत्व चिंतायाम आदरोखो दे एक माया भी है जादूगर है भूमि में स्थित है एक धागे को दर्शकों को दिखाई पड़ता है एक धागा ऊपर फेंकता है धागा आकाश की तरफ फेंकेगा धागा जा रहा ऊपर उसी के साथ धागा के साथ अपने आप ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ता है और आयुध के साथ हथियार के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो इन इंद्रजालिक लग रहा है जादूगर ऊपर जा रहा है धागा के सहारे में जा रहा है ऐसा लग रहा है उसी ने धागा फेंका और धागा को वहां ऊपर कोई आधार ने पकड़ने करने उसमें जाता हुआ दिखाई पड़ता है और ऊपर जाने के बाद उद्ध करता हुआ कुछ सबदा आने लगे जाते हैं और उसके बाद कट कट करके गिरता हुआ नीचे दिखता है टुकड़ा टुकड़ा होके नीचे गिरता हुआ दिखता है फिर उठता है फिर जाता है, फिर जाता है ऐसा दिखाई पड़ता है किंतु ये सब देखने वाले तत्व तो जितने भी हैं वो कौन है तो भूमि में रहने वाले जादूगर ही है वो मुख्य जादूगर यहां बैठा हुआ भूमि में बैठा हुआ है अपनी माया शक्ति से अनुरूप हो जाता है हथियार रूप हो गया लड़ाई करने वाला भी हो गया धागा में बनाया धागा में चढ़ने वाला भी हो जाता है एक सामान्य जादूगर ऐसा है, है तो परमात्मा जगत रूप में बनने में कोई आपत्ति नहीं है ये कह रहे हैं नहीं माया बिना देखो इसमें आदर नहीं है वो दर्शक उसमें कोई आदर नहीं देते वास्तव में जादूगर गया और जादूगर को कटकट -कट के नीचे गिरना यह सब उसमें आदर नहीं देते दर्शक जितने भी होंगे जादू देखने वाले ठीक इसी प्रकार समझदार है सृष्टि में आदर नहीं है परमार्थ चिंतकों का नहीं माया बिनम जो माया भी होता है जादूगर एक होता है उसको सूत्रम आकाशे पे धागा को आकाश में फेंक कर नीचे से ऊपर को फेंके का धागा ऐसा तेरा उस सूत्रे उस धागा के सहारे से सयुधम आयुधों के सहित हथियार के सहित और धागा में चढ़ रहा वो दिखाई पड़ता है दर्शकों के सामने और यह चक्षु गोत्र देखते देखते चक्षु से गायब हो गया बहुत दूर चला गया वो ऐसी स्थिति हो जाती है अतीत युद्ध ना और युद्ध के माध्यम से वहां युद्ध चल रहा हो पर ऐसा दिखाई सुनाई पड़ता है आवाज खंडसा छिन्नम टुकड़ा टुकड़ा होकर के कट जाना ऐसा दिखाई पड़ता है पथितम नीचे गिर जाता है ऐसा दिखाई पड़ता है पुनर्उत्थितम फिर खड़ा होकर के गिरा हुआ टुकड़ा उठ फिर जाता हुआ लगता है पुनर्उत्थितम चपस्ता सारे देखने वाले जो दर्शक होंगे जादू देखने वाले दर्शकों का तत्कृत मायादी सतत्व चिंतायाम आदरों न भवती नकार पूर्वम है उस उसके द्वारा किया गया जो मायादी तत्व है माया का विस्तार है माया और उसका कार्य जादू और जादू का कार्य जो होगा उसमें आदर नहीं होता होता ये तो खेल है ऐसे समझते हैं ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना जगत के इंद्रो मायावी, भी पूर्व रूपी में ऐसे समझ रहा वास्तव में वहां पर जादू और भूमि में ही है ना ऊपर गया ना कुछ हुआ सब दिखाई दिया कुछ हुआ कुछ भी नहीं है धागा में उ जा भी नहीं सकता है धागा फेंकने पर ऊपर ऐसे ही आकाश में धागा टिकने वाला भी नहीं है वास्तव में कुछ नहीं दिखाई देता है ठीक सृष्टि ऐसा ही है उसमें आदर नहीं तथे अयम इसी प्रकार यहाँ भी समझ इस इंद्र मायावी पूर्व रूपयीय थे यहाँ भी ऐसे समझना स्मृति के माध्यम से तथे मायावी यहाँ सूत्र प्रसारण समाह उसी प्रकार मायावी के धागा फेंकने के समान क्या है यहाँ उस परमात्मा भी धागा फेंकता है जैसे माया भी धागा फेंकता उसके समान यहाँ धागा फेंकने के समान क्या है सुसुप्त स्वप्न आदि विकास अवस्था स्वप्न जागृत अवस्था यह धागा फेंकने के समान समझो विकास तदारूढ़ माया भी समस्तर तत्थ और उसमें आरुड होकर के तो माया भी जादूगर जाता था उसी प्रकार यहां समझना उस अवस्था में स्थित और स्वप्न में स्थित जागरूक में स्थित जो आत्मा होगा जिसको प्राज्ञ तैजस विश्व इत्यादि कहा जाता है वो ऊपर जाने वाले के समान हो गया तदारूढ़ माया भी समस्त उसमें आरूढ़ होना और मायावी के समान पदारिमान तस्थ उसमें सुसुप्ति अवस्था आदि में स्थित जो प्राग्ञ तेजस आदि प्राज्ञा तेजस विश्व जिसको बोला गया यह सब होंगे सूत्र तथा धागा सुसुक्ति आदि अवस्था और धागा में आरूढ़ होने वाले आदि जो तीन है प्राग्ञा तेजस विश्व जो बोला जाता है इसे इससे अन्य विशेष अलग ही है जैसे जादू दिखाने वाला आत्मा तो नीचे बैठा हुआ ऊपर गया ही नहीं वो ठीक इस प्रकार है सूत्र तलाभ्यामान्य पर माया भी वास्तव में जो माया भी परमात्मा है वो इस प्रकार से रहता है सैव भूमिष्ठो माया छो अदृश्य मान अवस्थित जैसे वहां पर अपने आप को छिपा देता है जादूगर माया के द्वारा और इन इन रूपों को दिखाई दे में परिणत कर देता है हुआ कुछ नहीं है अपने आप को लोगों के आंख बंद कर देता है नेत्र बंद कर देता है तो लोगों को दिखाई पड़ता है पर ऊपर चला गया ऐसा हो गया ये कट करते गिर रहा है फिर उठ के जा रहा है ऐसा सब लगता है वास्तव में वो माया से छिपा हुआ है या रूम में भी है कहीं गया नहीं है ठीक इसी प्रकार ये सब सृष्टि करने वाला जो परमात्मा है वो भी माया से ढका हुआ है अपनी माया से ढका हुआ है ना हम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समाप्त कर मोर हो ना भी जान आते महाविद्य गीता में सकहा है मैं सबके दृष्टि से दृष्टि का विषय नहीं बनता कोई कोई मुझे जानता योग माया समावृत योग रूपी माया से मैं ढगा हुआ हूँ आच्छादित ठीक है इसी प्रकार ये सैव भूमिष्ठो माया छंदो अदृश्य माना वही जो माया भी जादूगर बहुत कुछ करता था दिखाई पड़ता था किंतु वास्तव में ना धागा फेंका है उसने ना आकाश में गया है ना लड़ाई हुई है ना टुकड़ा होकर गिरा है न उठा कुछ भी नहीं है वो तो भूमि में स्थित है जादूगर मुख्य जादूगर भूमि में स्थित होता है सब माया छंद न होता माया ढक गया लोगों की दृष्टि में उप खो गए किंतु है वही छिपा हुआ है अदृश्यमान अदृश्यमान होकर ग्रहण एवं एवं स्थित हो यथा जिस प्रकार से रहता है जादूगर वहीं के वहीं होता है कुछ उस करता भी नहीं कुछ होता भी नहीं वास्तव में ठीक इसी प्रकार तुरिया आत्मा को समझना तुरिया आत्मा में कुछ भी नहीं हुआ है वो ज्यो का है एक तथा तुर्याख्यम परमार्थ तत्व तूर्य नामक जो परमार्थ तत्व है आगे सप्तम मंत्र में दृष्टि व्याख्या होगी जिस दुरिया आत्मा की वो ठीक इसी प्रकार समझना मुख्य जादूगर के समान समझना वो चुपचाप है माया से ढका हुआ तब ये विश्व ये खेल चलता है विश्व तेजस प्राग्ञा जागृत सुप्न सुसुप्ति अवस्था आदि भेद तभी चलता है जब तक वो माया के से ढका हुआ होगा तब तक ऐसा चलता रहेगा ठीक है अतः तत् चिंतायाम व्यवहार इसलिए मुमुक्षु जो होंगे मुमुक्षुणाम आर्याणाम जो मुख्य होंगे श्रेष्ठ पुरुष होंगे मुमुक्षु होंगे उनके तो किस प्रकार से उस तुरिया आत्मा में पहुंचे उसकी चिंता वो कैसा है क्या है उसका स्वरूप कैसा है उसके जानने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा उस उसकी चिंता में आदर है लोगों उस उसके विचार में आदर देते हैं लोग विश्वादी के उसमें आदर नहीं देते सृष्टि के बारे में आदर नहीं देते हैं मुमुक्ष लोगों कहा अतः तत् चिंतायाम तत् चिंता की चिंता तुरीय आत्मा है एव आदर हो मुक्ुणाम आर्यानाम जो आर्य पुरुष श्रेष्ठ पुरुष है मुमुक्षु हैं उनका आदर तुरीय में है सृष्टि में आदर नहीं है न निष्प्रयोजन आयाम सृष्ट होगा आदर है जो सृष्टि के विचार करने से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं निष्प्रयोजन है ये जल तालाब के समान है दिन भर पानी को पिटाई करेंगे क्या फल मिलने वाला मक्खन मिलेगा कुछ नहीं सृष्टि की चर्चा भी ऐसी चर्चा है जिस प्रयोजन है प्रयोजन रहित है तो यही कह रहे हैं न निष्प्रयोजन आदर निष्प्रयोजन जो सृष्टि है उसमें आदर नहीं देते है लोग जो मुमुक्षु होंगे वास्तव में उनको सृष्टि में आदर नहीं है ये फिर आदर कौन देते हैं कहे दे सृष्टि चिंतका नाम ये वह ये जो भगवान अपने विभूति क्षापन करने के लिए सृष्टि रचते हैं अथवा स्वप्न के समान है अथवा माया के समान इत्यादि जो बोलने वाले लोग क्या मानते हैं सृष्टि के चिंतक है विचारक हैं जो उसी के उन्हीं के यहाँ ये विकल्प होते हैं स्वप्न माया स्वरूपा इत्यादि कहा स्वप्न स्वरूपा माया स्वरूपा जब कुछ लोग कहते हैं न नहीं भगवान ने, ने ऐश्वर्य ख्यापन करने के लिए सृष्टि नहीं रची ये स्वप्न के समान है माया के समान कुछ लोग कु सृष्टिचिता येतन मतम तत्वेद एक सृष्टि चिंतकों के ये मत क्यों माना जाए विभूति प्रसमंत्री इत्यादि जो उनके मत है करके क्यों कहा स्वप्न के समान माँ के समान तो चिंतक जो वंगे वेदांति अद्वैतवादी उन्हीं के मत में क्यों नहीं माना जाए ये शंका है तत्र न न तो परवार्थिंतकान सृष्ट वा आदर वास्तव में कहा था वास्तव में जो परमार्थ वस्तु के चिंतक होते हैं तूरी आत्मा के चिंतक है परमार्थ वस्तु तूरी आत्मा उसके चिंतकों के लिए सृष्टि में आदर में। उस सृष्टि सारी बताई जाती है उस परमात्मा को जानने के माध्यम कराने के लिए वास्तव में सृष्टि सृष्टि ही वस्तु है ये बात नहीं है ठीक है वैसे सृष्टि भी, भी तो वस्तु है इस शंका है सृष्टि वस्तुत्वाद सृष्टि भी तो वस्तु है है। भी होने से वस्तु चिंतक नाम अभी वस्तु के जो चिंतन करने वालों का भी तत् आदर भविष्य सृष्टि में आदर होगा ही वस्तु के जो परीक्षण कर रहे हैं उसके आदर होगा ही होगा ये शंका आ गई इसको उत्तर में सृष्टि वास्तव में है ही नहीं इंद्रो माया भी पूर्व रूपये ऐसे बोलती है परमात्मा माया उपाधि के द्वारा अनेक रूप में दिखाई देता है जैसे एक अग्नि की चिंगारी अनेक ईंधन मिल जाए तो अनेक रूप में दिखाई पड़ना है अग्नि एक है वो कठोर परिचर्द आता अग्नि रथई को गुवनम प्रविष्ट रूपम रूपो प्रतिरूपम प्रभु इत्यादि वायु को भुवन प्रविष्ट एक ही वायु है भिन्न भिन्न उपाधियों में भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत हो रहा है अग्नि एक ही है जितनी उपाधियां उतनी अग्नि दिखाई कहीं लंबी अग्नि दिखाई देती है दे तो कहीं छोटी अग्नि दिखाई देती है कहीं गोल मटोल अग्नि दिखाई पड़ती है अग्नि का स्वरूप गोल मटोल है लंबी है छोटी है और तो जैसे जैसे उपाधि वैसे बाष्प में अपना स्वरूप ऐसा ही है इंद्रो माया भी रूपी है इत्यादि कहा ठीक है मायामयी सृष्टि आदर विषय न बहती मायामयी सृष्टि होती है जादूगरी सृष्टि जो होती है उसमें आदर नहीं होता आदर नहीं देते हैं इसके लिए दृष्टान माया एक जादूगर का दृष्टान्त भाषिकार दे रहे हैं कहा नहीं कहाता है नहीं माया विनम सूत्र आकाश है एक माया है जादूगर है एक धागा सूत्र धागा धागा को ऊपर में फेंक करके आकाश में फेंक तेना आयुधम आरु उस धागा के सहारे से आयुद्ध के साथ हथियार के साथ ऊपर चढ़ करके आकाश में शख्स को उत्तरदम आतिथ्य आख के ओलझल से दूर हो गया ऐसी ऐसी स्थिति दिखाई देती है दर्शकों को गायब हो गया वो ऊपर जाकर के युद्ध न खसनम पतिदम पुनर् उत्थितम युद्ध करने लगा आवाज आने लग गए वहां ऊपर फिर टुकड़ा टुकड़ा होकर के गिर रहा नीचे ऐसा भी दिखाई दे रहा है फिर फिर उठ करके फिर जा रहा ऐसा दिखाई देता है ये सब देखने वालों का जो दर्शक होंगे उनको तत्कृत माया और उसका जो कार्य है माया का कार्य है आकाश आदि में चढ़ना आदि कार्य है वो क्या किया वो माया से किया है उन्हें जादू से किया है ये सब काम कुछ न तो जादू पे आदर देंगे लोग ना उसके कार्य जो आकाश आदि में चढ़ने आदर देते हैं आदर नहीं देते ठीक इस प्रकार का हमने माया आदि इति आदि शब्द है ना तत्कार्य माया आदि है माया से तो हो गया जादू और आदि से क्या उसका कार्य जो धागा फेंका जाना आकाश में चढ़ना ये सब उसका कार्य है जादू का कार्य है उसको गृहित होता है दृष्टांत दृष्टान्त निविष्टांत अर्थम दृष्टांत के विधायक दृष्टान्त में जो अर्थ था एक माया जादूगर का दृष्टान्त दिया अब सिद्धांत में उस शुद्ध ब्रह्म में सारी स्थिति कल्पना जो तूर्य ब्रह्म गयी ये सारी कल्पनाएं हैं सब ये जागृत स्वप्न सु, अवस्थाएं हैं और विश्व तेजस प्राज्ञा ये जो आत्मा भेद ये सब कल्पना हैं सब वास्तव में वो तूर्य ब्रह्म अधिष्टान स्वरूप जैसे वहां सब कुछ जो दिखाई दे रहा था कुछ ना नूमि में रहने वाला जादूगरी सत्य होता है वो स्वयं ढगा हुआ है अज्ञा से इसलिए सब दिखने लग गए जब वो दिखेगा ये गायब हो जाएंगे दृश्य गायब हो जाता है ठीक इस पटा रहे कहा तथा इत्यादि धागा फेंकता विकास अवस्था स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था ये विकास है धागा फेंकने का समान है ये और तदारूढ़ मायावी समस्त उस धागा में आरूढ़ मायावी का समान क्या है तस्था वो सुसुप्त अवस्था में स्थित और शुक्रो में स्थित जागरूक न थी जो विश्व तेजस प्राज्ञा इत्यादि कहा जाते हैं वो हो जाएंगे प्राग्ञ तेजस आदि सूत्र तदारूढ़ और उसे दोनों से अन्य होता है शुद्ध परमात्मा होता है परमात्मा परमार्थ माया भी इत्यादि कहाता है ठीक है तर ही परमार्थ चिंतका नाम पुत्र आदर है सृष्टि में आदर नहीं है परमार्थ चिंतकों का इंद्रो माया भी कुरु रूपी इत्यादि आप लोग ऐसा बोलते हैं सृष्टि तो में आदर नहीं देते तो फिर कहाँ आदर है आप लोगों का परमार्थ चिंतक जो आत्मचिंतक हैं उनका आदर कहाँ है यह प्रश्न उठा इतिहास दृष्टान्त में एक दृष्टान्त के साथ उत्तर देते हैं कैसे सूत्र फेंकने आदि समान सुसूप आदि होते हैं अवस्था होते हैं और उसमें आर माया के समान विश्व तेजस्व प्राज्ञ होते हैं सूत्र अभ्याम तदारूढ़ परमार्थ माया भी जैसे वहां पर धागा फेंका था और धागा में आरूढ़ जो माया भी गया ऊपर गया उससे भिन्न माया भी अन्न होता है भूमि में होता है माया भी जादू दिखाने वाला ऊपर जा ही नहीं सकता धागा में जा सकेगा नहीं नीचे होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे जाना एक भाष्य यही बोल रहे थे सैव भूमिष्ठ वो जो मुख्य जादूगर भूमि में है अपने ढक दिया है माया से उसने अपने को और खेल दिखाने लग गया ऊपर लोग ऊपर देखने लग गए ठीक इस प्रकार चंदन अदृश्यमान ये वस्थित अदृश्यमान होकर के रहने वाला जाद उगर में नहीं होता है जैसे होता है तथा तूरिया परमार्थ इसी प्रकार तूर्या नामक जो परमार्थ है वास्तविक मुमुक्षों का जो आदरतव्य पदार्थ है वह उसी प्रकार छिपा हुआ है अज्ञान से तो चिंता है आदर मोक्षणाम आर्याणाम इसलिए उसी में उसी की चिंता है उसी के विचार में आदर देते हैं मोक्ष लोग तुरीय के विचार में आदर देते हैं सृष्टि में आदर नहीं देते मेरे माया छन्न अदृश्य मानव हेतु माया से ढका हुआ मैंने अदृश्य होने के लिए कारण है माया माया से ढक जाता है जैसे जादूगर अपने को ढक देता है माया से भूमि में नहीं दिखेगा जिस समय जादूगर ऊपर गया हुआ दिखता है उस काल में भूमि ढक देता है ठीक इसी प्रकार यहाँ वो तुरिया ढका हुआ है माया माया छन्न अदृश्यमान हेतु माया से अछन्न होना अदृश्यमान हेतु है तुरीख्य जागृत स्वप्न सुशुक्त विश्व तेजस प्राज्ञ अतिरिक्त जो तुरीय तत्व आत्मा है जागृत स्वप्न सुशुप्ति तीनों अवस्थाओं से अतिरिक्त है और विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों अवस्थाओं में स्थित आत्माओं से भी अतिरिक्त है तुर आत्मा शुद्ध आत्मा तक वो छूता ही नहीं जब तक संसार दिखे तब तक तुरिया आत्मा छूता नहीं उसको अस्पृष्ट है किसी से लेप नहीं है न तो जागृत आदि अवस्थाओं से उसका संपर्क है न विश्व तहदी के साथ संपर्क है ठीक है परमार्थ तत्व चिंता ही संव्यक्ति द्वारा फलवती न सृष्टि कर परमार्थ तत्व की जो चिंता है परमार्थ वस्तु की चिंता तूर्य ब्रह्म की जो चिंता है बहुत विचार है वही सम्यक धी द्वारा फलवती समय ज्ञान के माध्यम से भी माने ज्ञान सम्यक ज्ञान के माध्यम से फलशाली हुई है उसका विचार उसकी चिंता सूर्य की जो चिंता है विचार है वही सम्यक ज्ञान के द्वारा समय धी द्वारा फलवती फलशाली है न सृष्टि सृष्टि के विचार कोई फलशाली नहीं है कुछ भी नहीं है वो जलताड़न के समान है दिन भर जल को पिटाई करते रहेंगे कोई फल मिलने वाला नहीं निष्प्रयोजन है न उसमें मक्खन निकले न ऐसा ही है सृष्टि की चर्चा में सृष्टि की चर्चा करते करते अनादिकाल से आज तक हमने न जाने कितने जीवन हो दिया है क्या मिला संसार ही मिलता रहा और क्या मिलता रहा कुछ ना न सृष्टि सृष्टि की चिंता से कोई फल फलसाली सृष्टि की चिंता फल देने वाली नहीं कहा ततः सृष्ट अनादर इसी कारण से सृष्टि में अनादर देते हैं मुमुक्ष अनादर तत्वनिष्ठान जो तो तत्वनिष्ठ होंगे तुरीय होंगे आत्मनिष्ठ व्यक्ति होंगे वो सृष्टि में आदर नहीं देते सृष्टि में आदर देने वाले तो आत्मनिष्ठ जो नहीं है शरीर है द्वैत में बैठे वही सृष्टि में आदर देते हैं आत्मनिष्ठ व्यक्ति जो होते हैं शरीर में आदर नहीं देते सृष्टि में आदर नहीं देते कहा न no, इत्यादि कहा तबाशा है न no, निष्प्रयोजन आयाम सृष्ट वो आदर सृष्टि में आदर नहीं देते तत्व चिंता हो ठीक है परमार्थ परमा चिंतका नाम सृष्टौ अनादरा अपरिष्ठा सृष्टौ चिंता वास्तव में देखो परमार्थ चिंतक होंगे जो तुरिया आत्मा का चिंतक होंगे अद्वैत आत्मा का चिंतक उनके सृष्ट अनादर है सृष्टि में आदर नहीं देते दे दे। नहीं देते दे। कि फिर अपरमार्थ निष्ठा नाम है वह जो परमार्थ निष्ठा जिनके नहीं है जिनकी द्वैत में निष्ठा है जगत में निष्ठा है अपरमार्थ में निष्ठा है जिनके उन्हीं का ही सृष्ट हो विशेष चिंता विशेष विचार सृष्टि ही करते हैं ये करते है, कैसा हो गया ये कैसे हो गया कैसा हो गया वही करते रहते अणु परमाणु आदि ये विचार उन्हीं का चलता है अपरमार्थ चिंतक हो गए उन्हीं का विचार चलता है ये उगते इस विषय में द्वितीय ना कारिका का द्वितीय द्वितीय भाग उसको लेते हैं क्या है स्वप्न माया स्वरूपाज सृष्टि रणित विकल्पिता उस लोगों ने ऐसा माना है स्वप्न के समान अथवा माया के समान माना है सृष्टि ठीक है सृष्टि चिंतकार नाम एवं ये विकल्प इत्या, था, इत्या, था, इत्या, था, इत्या, इत्या, इत्या ये सारे विकल्प यहां तीन विकल्प दिखाई दिया भगवान की ऐश्वर्य के लिए एक और स्वप्न के समान सृष्टि एक माया के समान सृष्टि तीन ये सृष्टि चिंतकों के विचार है ये कहा ठीक है जाग्रत अगतानाम अर्थान में स्वप्न प्रथनाथ उनके मत क्या है हमारे मत से स्वप्न हम भी सृष्टि स्वप्न के समान सृष्टि कहते हैं माया के समान हम भी कहते हैं हमारे कहने में और उनके कहने में थोड़ा अंतर है सृष्टि चिंतकों का क्या विचार है स्वप्नों को क्या मानते हैं जागृत अगतानाम अर्थान में स्वप्न प्रथनाथ जागृत में जो वस्तु थे नहीं उनको वहां दिखाई पड़ना है इसलिए वही सत्य होता है सो उनका ऐसा मत है हमारे यहां तो जागृत के संस्कार ही में भाषण है किंतु जो स्वप्न आया स्वरूपाचार्य सृष्टि हमने विकल्पिता में जो स्वप्न आदि शब्द दिया है हमारे मत से कुछ फेद है ये टीकाकार बोलते हैं तभी तो नहीं तो हमारे एक, एक ही मत हो जाएगा तो फिर उनके मत रखने के क्या मतलब हुआ फिर टीकाकार बोलते हैं जागृत अवता नाम जागृत में जो वस्तु आए नहीं है दिखे नहीं हाँ दृश्यमान नहीं हुए ऐसे जो वस्तु है उन्हें कहा स्वप्न प्रथना स्वप्न में प्रतीत हो जाना विस्तृत हो जाना होता है सत्य तो इसलिए वो स्वप्न सत्य है सत्य सत्यत्म इसलिए स्वप्न को सत्य मानते हैं, माने जागृत के संस्कार के कारण स्वप्न दिखता ही नहीं स्वप्न अलग ही है तभी वो स्वप्न में सत्यत्व मानते हैं इसलिए हमारे मत में तो स्वप्न और सत है उनके मत में सत्य जाता है इसलिए अन्य मत हो गया ये कहा। दूसरी बात माया या माया भी देखो कुछ ऐसी माया है मणियाण माया के समान सृष्टि माया के समान सृष्टि रज्जु सर्व को तो माया समझ लेते हैं मणि को कोई को माया समझते क्या है वो जादू समझते प्रादिभाषिक समझते हैं कितनी कीमत है उसकी माया या मणियादि लक्षण है सत्य तो अंगीकारा और माया जो मणि आदि स्वरूप जो माया है उसको क्या माने सत्य स्वीकार किया है सत्य मान करके व्यवहार होता है इसलिए मानयो और विकल्प सिद्धांत और वैषम ये दोनों विकल्प स्वप्न और माया में सिद्धांत से वैषम्य इस तरह से मानना है स्वप्न को भी सत्य मानते हैं माया को भी सत्य मानते हैं इसलिए विकल्प विकल्प ये दोनों विकल्पों का सिद्धांत और वैषम वेदांत सिद्धांत से विषमता इतने अंश से मान लो एक आगे ठीक आप सृष्टि चिंतकानाम ये वह सृष्टि विषय विकल्पांतरम उत्थित जो सृष्टि के चिंतक अलग अलग ढंग से हैं। नए आयोगों ने अपने ढंग से अलग माना है वैशेषिकों ने अलग माना है सांख्यों ने अलग माना है योगियों ने अलग माना है भिन्न भिन्न रिसर्चर भिन्न भिन्न नए सबके अपने अपने बुद्धि जहां तक जाती है वहां तक की बातें कह रहे हैं ऐसे चलता रहता है ये तो सृष्टि चिंतक नाम एवं सृष्टि विषय विकल्पांतरम उत्थित सृष्टि चिंतकों जितने भी, भिकल, चिंत भी हैं माने हम तो सृष्टि चिंतक वाले नहीं हैं हम है परमार्थ वस्तु चिंतक है वेदांति जो होते हैं परमार्थ वस्तु जो अद्वैत आत्मा के चर्चा में चर्चा करने वाले होते हैं सृष्टि जैसे हो गई जो हो गई हो गई कोई दिन नहीं मानते हैं किन्तु जो सृष्टि को वास्तविक मान करके चिंता करने वाले लोग हमें चाहिए सृष्टि विषय विकल्पांतरम उत्थित सृष्टि के विषय में और भी विकल्प है तीन मत तो हो गया वो आगे और भी मत है और भी खड़ा करते हैं कहा इच्छा प्रभो सृष्टि रिति सृष्टौ भी निश्चिता, भी निश्चिता। निश्चे। निश्चे। निश्चे। निश्चे। काला प्रसूतिम भूता मन कालचिता इच्छा मात्रम प्रभो इच्छा मात्रम प्रभो सृषिरी सृष्टौनि काला प्रसूति भूता माचचि इच्छा मात्रम प्रभु सृष्टि ये प्रभु की इच्छा ही है है इच्छा मात्र और कुछ नहीं भगवान की इच्छा ही सृष्टि है और उस नहीं भगवान की इच्छा को इस सृष्टि कहा गया है इच्छा महात्म प्रभो सृष्टि जैसे घट माने क्या होता है कुमार की इच्छा है कुमार पहले घट को भीतर बनाता है अपनी इच्छा ऐसा आकार बनाओ हाँ इतनी मिट्टी डालो इतना बड़ा बनाओ इस आकार का बनाओ इतने लंबा चौड़ा बनाओ पहले उसकी इच्छा होती है वही बाहर निकालता है वो जैसे भीतर होता है वही बाहर निकालता है उसी प्रकार यहां भी ईश्वर नक्शा बनाते हैं सृष्टि इच्छा इच्छा मात्रम प्रभु सृष्टि कुछ लोग ऐसा कहते हैं यह सृष्टि जो है ईश्वर की इच्छा मात्र है सृष्टियो विनिश्चिता सृष्टि के विषय में निश्चित किया है लोगों ने कुछ लोगों ने सृष्टि को ऐसा माना है प्रभु की इच्छा ही सृष्टि है ऐसा कहा और ज्योतिष लोग जो होते हैं वो काल को मानते हैं कालात् प्रसूतिम भूता मन्ते मानते जो काल माने ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिर्भिद जो होते हैं काल चिंतक होते हैं वो क्षण छड़ से लेकर के महाकाल तक जाते हैं काल जो होते हैं वो लोग भूतानाम प्रसूतिम कालाम मानते भूतानाम प्रसूतिम सृष्टिम जो भूतों की सृष्टि है वह काल से मानते हैं भाष्य में कहते हैं अच्छा ठीक टीका ज्योतिर्विदाम कल्पना प्रकार जो ज्योतिर्विदाम ज्योतिषी लोग हैं ज्योतिर्वेत्ता, ज्योतिष शास्त्र के व्यक्ता है उनके सृष्टि के प्रकार का, कल्पना के प्रकार कहते हैं काल से होता है प्रभु की इच्छा से सृष्टि नहीं होती है काल से सृष्टि होती है।, है काल माने क्षण क्षण यवराज नहीं समझ क्षण क्षण को काल कहते हैं काल से सृष्टि होती है उनका क्षण से शुरू होता है निवेश पल यहां से शुरू करते हैं वो कालाद इत्यादि कहा काला प्रसूति काल भाष्य में कहते हैं इच्छा मात्र प्रभु मात्र ही है प्रभु की सृष्टि क्यों सत्य संकल्पत्वात जैसे सोचता है वैसे होता है ईश्वर सत्य संकल्प है जो सोचे वही हो जाए ईश्वर ऐसे ही इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि है सत्य संकल्पत्वाद सृष्टि ईश्वर कैसे है सत्य संकल्प है सत्य संकल्पो यश्य सत सत्य संकल्प है सत्य है संकल्प जिसका जो सोचे वो होता है ऐसा है इसलिए ईश्वर की इच्छा मात्र सृष्टि है कहते हैं घटाधि संकल्पना मात्र न संकल्पनातिरिक्तम माने देखो जो घटाधि वस्तु कहते हैं वो संकल्प ईश्वर की इच्छा मात्र है इच्छा से अतिरिक्त तो वस्तु नहीं है ईश्वर की इच्छा ही है एक उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं एक लाद एव सृष्टि के कुछ लोग कहते हैं न नहीं प्रभु की इच्छा मात्र सृष्टि है।, ति, का है काल से सृष्टि होती है ज्योतिष का कहना है काल से सृष्टि होती है ऐसा ठीक है ज्योतिर्विदाम कल्पना प्रकार महा काल हो गया आगे परमेश्वर से इच्छा मात्र सृष्टि तत्र हेतु महा परमेश्वर की इच्छा मात्र ही सृष्टि है अन्य लोगों का मत है ये वेदांतियों का मत नहीं है अन्य लोगों इसमें तो कारण बताते हैं सत्य संकल्प यही कारण बता दिया वाष्घा वो ईश्वर जो होता है सत्य संकल्प होता है सत्य संकल्प सत्य संकल्प जैसा सोचे वैसा हो जाता है जीवों का संकल्प सत्य नहीं होता शत्रु का अनिष्ट चाहता है किंतु इधर अपरा अनिष्ट हो जाता है यहाँ तो ऐसा संकल्प है ईश्वर सत्य संकल्प होता है जो सोचे वो हो जाता है सत्य संकल्प ठीक है। इच्छा मात्र सृष्टि कैसे होती है भगवान की इच्छा इच्छाई सृष्टि कैसे होती है तो दृष्टान देते हैं यथा लोक में भी देखो इच्छा ही सृष्टि है लोक में भी देखते हैं क्या देखते हैं यथा लोक कुलाला दे जैसे कुमार आदि है या बुड़कर होगा जुलाहा होगा इतना लंबा कपड़ा बनाना है इतना चौड़ा बनाना है पहले भीतर में बना लेता है कपड़े को बाद बाहर में निकालता है कुमार भी घट बनाना हो या पराई बनाना हो या कुल्लड़ बनाना हो तो भीतर भिन्न भिन्न संकल्प करेगा ना इतने मिट्टी से इतना बड़ा बनाऊंगा ऐसा आकार बनाऊंगा ऐसा करूंगा पहले भीतर बना लेता है इच्छा मात्र ही सृष्टि है लोग को भी देखा ये टीकाकार बोलते यथा लोकेला जैसे लोग में कुमार आदि में देखा दे गया है क्या देखा संकल्प ना मात्र कुमार आदि के संकल्प मात्र ही है इच्छा मात्र ही घटाधिकारी भीतर बना लेता है पहले मटीरियल कुछ भी नहीं वहां जो नक्शा बनाता है ना भीतर कागज के नक्शा तो बाद के बाद है भीतर के नक्शा को ही बाहर निकालना है कागज में पहले भीतर नक्शा बनाना वही इच्छा यथार्थ लोग कुलाल आदि संकल्पना मात्र घटाधिकारी जैसे लोग में कुल आदि में देखा गया संकल्प मात्र ही घटाधिकारी है उनका सोच है भीतर एक इतने पर बनाना है ऐसे आकार का बनाना है और इतने मिट्टी से बनेगा पहले भीतर में तैयारी कर लेते हैं न तद अतिरिक्त घटा घटाधि कार्य सृष्टि उससे भीतर की जो संकल्प है उससे अतिरिक्त तो रूप से घटाधिकारी इष्ट नहीं है जो भीतर है उसे वो बाहर निकालते हैं बाहर में पहले भीतर बना लेते हैं बाढ़ में उसको बाहर निकालते हैं यही है संकल्प मात्रा ही है लोग ने देखा जो बाहर निकालना कैसे निकालते हैं नाम रूपाभ्याम एवं अंतर एवं संकल्प पहले नाम रूप लगा करके भीतरी कार्य के संकल्प करता है तैयार कर लेता है घट नाम देगा कुमार और आकृति देगा इतना बड़ा बनाऊंगा करके आकृति देगा भीतर ही बना लेता है घट को पहले मन में बनाता है नाम रूपाभ्याम नाम और रूप घट नाम हो गया आकृति उसकी जितनी बड़ी बनानी होगी ये दोनों के द्वारा ही नाम रूपाभ्याम अंतर एवं कार्यम में संकल्प भीतर ही कार्य के संकल्प करके तैयार करके कार्य भीतर ही कर लेता है पहली नक्शा पहले, पहले तैयार करना कार्य तैयार हो गया संकल्प निर्माण बहिष्ठ भगवान, बहि निर्माण बाहर का निर्माण बाद में करता है ये देखा है पहले भीतर में तैयार कर लेता है फिर बाद में बाहर का निर्माण करता है यह स्वीकार किया है तथा इसी प्रकार समझना भगवान की इच्छा भी ऐसी है तथा भगवत सृष्टि संकल्पना मात्र मात्रा इस प्रकार भगवान की जो सृष्टि है भगवान के संकल्प ही है केवल इच्छा ही है भीतर सोचते हैं कितने स्थान कितना बनाना है कितने व्यक्ति बनाना है कितने खाद्य बनाना है सब कुछ भगवान भीतर पहले तैयार कर लेते हैं वही ऐसा ये, ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं कहा भगवत संकल्प न मात्रा न तद अतिरिक्त था भगवान अतिरिक की इच्छा से अतिरिक्त कोई सृष्टि नाम की चीज नहीं है कास्थी कुछ भी नहीं थी ऐसा ईश्वरवादी नाम मतम मतलब कुछ ईश्वरवादियों का ऐसा मत है चलो मान लेते हैं सृष्टि जैसे तैसे मान लिया गया जो भी हो चाहे प्रभु की इच्छा मात्र हो चाहे प्रभु के या काल से पैदा होती हो सृष्टि होता हो चाहे विभूति ख्यापन के लिए ईश्वर ने बना दिया हो चाहे स्वप्न के समान हो या माया के समान इसका प्रयोजन क्या है प्रश्न होता है। सृष्टि का प्रयोजन क्या होगा जिस प्रयोजन तो कोई भी नहीं करेगा प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तित है प्रयोजन को उद्देश्य किए बिना एक मूर्ख से मूर्ख की भी नहीं होती है जिसकी भी प्रवृत्ति होती है कोई प्रयोजन पहले दिखता है वहां जाने पर एक फल होगा एक फायदा होगा तभी प्रवृत्ति होगी अब सृष्टि के प्रयोजन क्या है ये पूछा जाता है तो वो लोग उत्तर देते हैं कुछ लोग मानते हैं भोग करने के लिए मौज मजाक करने के लिए सृष्टि है कोई कहते हैं खेलने के लिए सृष्टि है ऐसा मानते हैं ऐसा करके आगे बोलना चाहते हैं किंतु तो वास्तविक क्या है वो आगे बता समय हो गया है ये करते ओ भद्रं कर्णे श्रीनाम देवास महावास्तु ओं शान